बेद्धरते जगन्ति बहते भूगोल मुब्रते दारयते दल्यू छलयते क्षत्रय कुरते पौलस् जयते हलि कलयते का ऋण्यम तले क्षाक्षयते दशाकृति कृते कृष्ण तोभ्य नमः वासुदेव वासुतम सुतवम कंसचाणु मर्दन देवकी परमा कृष्णम कृष्ण वंदे जगदुरु <coughs> कमलनेत्रा Namma kamma lemaaline, namma kamma le na. कमलापत नम य्रह्म विदधा पूर्व यो वैदाश प्रणोति तस्म तग्वेम्हत्मु प्रकाशम मुक्षक्षुर वै शरण प्रपद्ये पुंडली पाद पंकज पराग विलास भक्ति रस पिपास भाव महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी लोग सावधान हो जाएं। बहुत से विशेष व्यक्ति विद्वान लोग मेरे प्रवचन के विषय में बड़े आश्चर्य के साथ मुझसे कहते हैं कि इतने जगत गुरु हो चुके इतने बड़े बड़े विद्वान हमारे भारत में हो चुके लेकिन आपके समान कोई सारे उपनिषदों ब्रह्म सूत्रों गीता भागवत इत्यादि ग्रंथों के नंबर बोल सके ऐसा कभी सुना नहीं गया और वो भी 88 वर्ष की आयु में तो इसमें कोई न कोई विशेष रहस्य है अच्छा ये बताइए आप डेली अंत में एक कोटेशन बोलते हैं यो ब्रह्माणम विदधात पूर्वम इसी में कोई कमाल तो नहीं है और तो आप बदलते जाते हैं स्तुति के श्लोकों को ये रोज बोलते हैं <laughs> मुझे बड़ी हंसी आई इन लोगों की बातों पर अरे ये कोई मेरी जेब का नहीं है ना कोई ये प्राइवेट मंत्र है ये तो उपनिषद का एक मंत्र है श्वेता चतरोपनिषद की छठवी अध्याय का अठारहवा श्लोक है अठारहवा मंत्र है जो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम आ का सीधा सा अर्थ भी समझ लीजिए आप लोग यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम जो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले ब्रह्मा को प्रकट करते हैं ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा भगवान की नाभी से कमल पैदा हुआ और उससे ब्रह्मा प्रकट हुए हाँ। सब को मालूम है यो ब्रह्मांडम विदधात पूर्वम जो वही वेदांश चहणोती जो ब्रह्मा के प्रकट करने के तुरंत बाद वेदों को प्रकट करता है वेदांश चहणोती लेकिन ब्रह्मा बिचारा वेद के अर्थ को नहीं समझ सकता तो अपनी शक्ति देकर भगवान ब्रह्मा को वेद का अर्थ बताते हैं समझाते हैं बोध कराते हैं भीतर ही भीतर बाहर से लेक्चर दे के नहीं तेने ब्रह्म हृदय आदि कब मुहय सूर्या भागवत में कहा है ना तो यो ब्रह्मांडम विदधा पूर्वम वेदांश चुणोती तस्मै और जो भगवान के शरण में जाते हैं उनको भगवान अपनी दिव्य बुद्धि दिव्य ज्ञान देते हैं अनुभव कराते हैं अपना अनुभव गीता में कहा है ना नत गीता दस दस तो अपने शरणागत को भगवान अपनी अलौकिक दिव्य ज्ञान शक्ति देते हैं जिससे वो शरणागत जीव भगवान को वास्तविक रूप से जान ले देख ले अनुभव कर ले ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं शरणापन्न होता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर भी ऐसी ही कृपा की जाए ये भावार्थ है इस मंत्र का और चाहे वेद मंत्र बोलकर कह दीजिए और चाहे अपनी गंवारी भाषा में आप लोग कहते ही है मन से भी यही भगवान से प्रार्थना करते ही है अब इसी को चाहे मंत्र समझो ये ये श्वेताशतरोपनिषद का मंत्र है हमारे संसार में बड़े बड़े विचित्र लोग हैं एक बार मैं कानपुर में स्पीच दे रहा था बहुत बड़ी स्पीच हुई थी लाखों आदमी आए थे उसमें और कुछ हमारा विरोध किया था बड़े बड़े महात्माओं ने तो और पब्लिक आई थी <laughs> तो उसमें मैं ढाई तीन घंटे बोलता था तो बीच में एक एलोपैथिक गोली खाता था उसका नाम ट्रॉक्स अब आजकल शायद नहीं है तो वहां एक बड़े डॉक्टर थे हमारे सत्संगी उन्होंने कहा इसको आप मुंह में डाल लिया कीजिए तो गला सूखेगा नहीं बैठेगा नहीं इसलिए मैं डाल लेता था अब लोग जब प्रवचन सुनते थे उनको कुछ हमारे प्रवचन पर हमारी उम्र के अनुसार आश्चर्य होता था ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूं तब मैं युवक था तो लोगों ने कहा इसी गोली में कोई जादू है ये जो बीच में गोली खाते हैं, ये कोई न कोई इसमें सिद्धि है मेरे पास लिख के आने लगा ये गोली क्या है जो आप खाते तो मैंने वो डॉक्टर साहब को खड़ा किया हमने कहा बताओ भाई वो गोली क्या है इन्होंने बताया है वो गोली <laughs> हमारे संसार का ये हाल है तू मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया गया कि भागवत के अनुसार कल मुझसे एक महाशय ने कहा कि प्रारंभ में आप बड़ा कड़ा कड़ा बोलते हैं उपनिषद तो मैंने आज सोचा है भागवत से शुरू करूंगा भागवत ने बड़ा सुंदर निरूपण किया है परमहंसों ने जब किया था कि कलयुग के मनुष्यों के लिए महाराज सूत जी से कि कोई सरल सा उपाय बताइए कल्याण का बहुत संसाराशक्त लोग होंगे कलयुग में और बहुत ही कम बुद्धि के होंगे बड़ी कमजोर मेमोरी होगी उनकी इसलिए महाराज बड़ी बड़ी साधनाएं न बताइएगा तो उन्होंने बताया था कि सबई पुनसाम परो धर्मो यथो भक्ति रथो छजे तु कति यज आत्मा सम प्रसिदत एक दो छे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना और उसमें दो शर्त लगा दी थी कि कामनाओं को छोड़कर के और निरंतर भक्ति करना बस इससे सरल और कोई मार्ग नहीं तो सोनकादिक परमहंसों के मन में आया श्री कृष्ण की ही भक्ति करने को क्यों कह रहे हैं लेकिन इनसे पूछेंगे तो इनको कहीं गुस्सा ना आ जाए क्या ये लोग पहले ही से बकवास करने लगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में ओ, जान गए सूत जी तो त्रिकालज्ञ थे तो बिना पूछे ही उन्होंने उत्तर दिया बदन बदंती तत्व विदस्तत्व यज्ञानद्वयम ब्रह्मेती भगवानिति भगवान शब्द एक दो ग्यारह परमहंसो सुनो ये श्री कृष्ण ही अद्वै ज्ञान तत्व है इसलिए उनकी भक्ति करने को मैंने कहा अद्वय ज्ञान तत्व क्या होता है महाराज देखो वे जो अंतिम पर शक्ति है यस्मात्म परम ना परमस्त किंचित श्वेता शुतरोपनिषद तीन जिससे परे कुछ न हो वो शक्ति जैसे पृथ्वी का कारण जल जल का तेज तेज का वायु वायु का आकाश फिर पंचतमात्मा फिर अहंकार उसका महान उसका प्रकृति उसके भगवान उसके कोई ने चुप ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम अनादिराधिर गोविंदिदान विग्रह अनादिराधिर गोविंद है वो अनादि है उससे परे कुछ नहीं है पांच एक ब्रह्म संहिता मत् परतरम किंचित नान्य दस्ती गीता सात सात अर्जुन मुझसे परे कुछ नहीं है प्रवर्तते सर्वं प्रवर्तते प्रोतम अहम अहम् सर्वस्य प्रभावः अहम् से जगत तथा पचासों जगहों पर गीता में कहा कि मुझसे परे कुछ नहीं है वो जो सबसे परे है उसके तीन अभिन्न रूप हैं एक एक शब्द पर ध्यान वो बहुत विस्तार नहीं कर सकूंगा अभिन्न स्वरूप तीन भगवान नहीं हैं, भगवान तो एक मेवा छान दो गोपनिष्छा दो एक वो एक है ईशावास्तम दग्व सर्वम वो एक है पुरुष ए वे दग्वम सर्वम लेकिन उसके तीन अभिन्न रूप है एक का नाम ब्रह्म एक का नाम परमात्मा एक का नाम भगवान श्री ये तीनों का क्या भेद क्या है तीनों सच्चिदानंद ब्रह्म है लेकिन भेद ये है जैसे एक पानी है वो पानी भी है बर्फ भी है और भाप भी है उसी पानी का एक रूप बर्फ उसी पानी का एक रूप जब टेम्परेचर दो तो भाप तो तीनों का काम अलग अलग है लेकिन तीनों एक है ऐसे ही ब्रह्म परमात्मा भगवान तीनों एक ही है लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न हैं क्या भिन्न भिन्न क्या है ब्रह्म में सबसे कम शक्तियां प्रकट होती हैं एक तो अपनी सत्ता की रक्षा करना नंबर दो ब्रह्मत्व सर्व है और तीसरा आनंद है ना नाम है न ना रूप है न कर्म है उसका कुछ ना शरीर है न मन है न बुद्धि है कुछ नहीं सत्ता मात्र है इसी के उपासक हैं ज्ञानी लोग शंकराचार्य आदि इसको निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म कहते हैं अब दूसरा रूप देखिए वो है परमात्मा का अब इसमें तमाम शक्तियां प्रकट हो गई और भगवान का स्वरूप बन गया वो जो चार भुजा वाला आप देखते हैं ना फोटो वोटो में शंख चक्र गदा पद्म लेके बैकुंठ के स्वामी महाविष्णु ये परमात्मा कहलाते हैं ये योगियों के उपास से है इनके नाम है रूप है गुण है लीला नहीं है परिकर नहीं है बहुत गंभीर गो वैकुंठ लोग में रहते हैं जो सकाम भक्त हैं, वे लोग जो सार्टी सालोक ये चार प्रकार की मुक्ति चाहते हैं वे लोग वैकुंठ में रहते हैं तो एक चीज जीव को लीला रस देने वाली बात नहीं है इसलिए इसके आगे वाला स्वरूप भगवान का होता है भगवान इतिशत श्री कृष्ण भगवान ये स्वयं भगवान है इन्हीं के वे सब अंश हैं परमात्मा भी ब्रह्म भी यदा पश्य पश्यूक्म वर्ण करता पुरुषम ब्रह्म मुंडकोपनिषद् मुंडकोपनिषद तीन एक तीन ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृत सा मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं 14 सत्ताइस गीता शंकराचार्य ने इसका उल्टा अर्थ किया कि साकार ब्रह्म का आश्रय है निराकार ब्रह्म लेकिन उन्हीं के अनुयायी श्रीधराचार्य ने कहा नहीं, नहीं हमारे गुरुजी ने गलत कहा है ऐसा नहीं है सगुण साकार भगवान कृष्ण है निराकार ब्रह्म के आश्रय महाप्रभु जी ने कहा था तांगेर शुद्ध किरण मंडल उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल श्री कृष्ण के शरीर से जो लाइट निकलती है उसी को वेदों ने ब्रह्म कहा है और ब्रह्म से कोई काम नहीं बनने वाला है उसको जान भी लो पहले तो जानना ही असंभव है क्योंकि माया का समाप्त तो होना प्लस ब्रह्म ज्ञान ये दो काम ऐसे हैं जो भगवान की कृपा के बिना ल में असंभव है चाहे करोड़ कल्प कोई कोई भी साधना करके मर जाए तो, तो ब्रह्म जो है वो कुछ करता तो है ही नहीं तो कृपा कैसे करेगा उसमें कोई गुण ही नहीं है सब शक्तियां छुपी रहती है जैसे आम का फल होता है आप लोग खाते हैं लेकिन जो आम का बीज है वो साल भर से रखा है बोरे में अगर हम उससे कहे ए, हमको फल दे तो बेचारा फल क्या देगा अरे पत्ता ही दे दे कुछ नहीं है मेरे पास अंदर है सब लेकिन देने को कुछ नहीं न मैं देने का मैं काम करता हूं और न है वो देने की चीज साक्षात वो गुप्त है शक्तियां सब है ब्रह्म में लेकिन प्रकट नहीं हो सकती तो कृपा नहीं हो सकती शंकराचार्य ने माना और एक दिन बोले बड़ी मस्ती में सत मगुना संग रही तो भवान काम भवे जीवन गति अकस्मादस्मा कम यदि नुशे स्नेथ तथ बसस्वस्वी पुनरपि उदासीन स्त हे मेरे ब्रह्म तुम तो उदासीन हो किसी से कोई मतलब लेन देन से नहीं अवस्तभ पत्थर की तरह अगुणा कोई गुण नहीं है तुम्हारे तो अंदर असंग रहता किसी से तुम प्यार करते ही नहीं हो तुमसे क्या कहें? क्या मांगें? तुम कुछ दोगे तो है ही नहीं एक काम तो कम से कम कीजिए क्या देखो अरे तुम्हें तो बोल रहे हो तुम कुछ नहीं कर सकते हो फिर क्यों कहते हो कि एक काम तो कर दीजिए देखिए शंकराचार्य का मजाक इतने बड़े भगवान शंकर के अवतार और हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कहते हैं तुम कुछ तो कर सकते नहीं हो एक काम कर दो अरे रे, रे जब कुछ नहीं कर सकते तो एक काम कैसे कर देंगे अच्छा बताओ क्या काम है हमारे शुद्ध हृदय में आके बैठ जाओ फिर वही बात अरे वो तो अनाधिकाल से प्रत्येक के हृदय में बैठे हैं तुमको पता ही नहीं अभी तक रे को देव सर्वभूत छे घरा श्वेता द्वा सुना सखाया श्वेता चार छे पुरुषो निमग्नो श्वेता चार सात अंत स्थम पर जावादर्शनोपनिषद अरे पैतासो जगे वेदों में और गीता में भी सर्व चा हृदय सन्निष्ट पंद्र पंद्र अहमात्मा गुड़ा केश सर्वूताशय दस बीस ईश्वर सर्वूताजुन सर्वभूतानि सर्वूताूढ़ा मायाया अठारह इकसठ सब जानते हैं। भगवान सबके हृदय में रहते हैं फिर भी वो कह रहे हैं आ जाओ, आओगे नहीं मुझे मालूम है फिर भी बोले जा रहे हैं। तो ब्रह्म से तो कोई काम बनना नहीं है बड़े बड़े ज्ञानी अंतिम कक्षा में जाकर बैठ जाते हैं आप क्या करें इसके आगे ब्रह्म तो कुछ करेगा नहीं और कृपा जरूरी है चलो श्री कृष्ण के पास तो प्रारंभ में भी श्री कृष्ण के पास जाना पड़ेगा ध्यान दो क्यों शुद्धयतिनात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्तिमृते शंकराचार्य कहते हैं को शुद्ध करके मेरे पास ए बी सी डी पढ़ने आना और भक्ति के बिना शुद्ध नहीं होगा स्वर्ण अक्षरों में लिख लो अरे इतनी बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण ने कही एक उद्धव से कि धर्म सत्य दया पेतो विद्यावाद तपसान मद भक्त्या पेतमात्मान न सम्यक पुना ये वर्णाश्रम धर्म का कोई पालन करे सत्य और दया से युक्त सबसे टॉप का धर्म कहलाता है और तपश्चर्या से युक्त विद्या ये भी अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर सकती एक धर्म वर्म जो है ये अंतकरण शुद्ध नहीं कर सकते ग्यारह चौदह बाईस फिर क्या करते हैं धर्म तेईस त्यता पूयंते तपोध्यान जपादि भी ना धर्मजम तद हृदय तदपिश्रिसे दो सत्रह धर्म कर्म से पाप नष्ट होता है अंत कर्म शुद्ध नहीं हो सकता आपने एक गोहत्या कर डाली उसका जो प्राय चित्र लिखा है वो आपने किया तो गोहत्या के पाप से आप बरी हो गए लेकिन फिर हत्या करेंगे मन शुद्ध नहीं होगा हमने किसी डकैत को दस साल की सजा दे दी वो दस साल के बाद निकला तो रास्ते में डाका डाला मन नहीं शुद्ध कर सकता कोई धर्म कर्म कथम बिना रोम हर्षम द्रवता व चेत बिना बिना नंदा शुकलया शुद्धे बिना श्याम सुंदर की भक्ति के बिना आंसू बहाय अंतरण की शुद्धि नहीं हो सकती उद्धव भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 11 14 23 तो पहले भी आवश्यक है श्री कृष्ण की भक्ति और जब सात्री भूमिका पर ज्ञानी पहुंचता है तब भी आवश्यक है ब्रह्म ज्ञान के लिए माया निवृत्ति के लिए और परमात्मा की भक्ति जो है ये अनुभवानंद है ज्ञानियों का स्वरूपानंद योगियों का अनुभवानंद लेकिन उनको भी भक्ति करनी पड़ेगी योगियों को भी वो स्वरूप में स्थित हो जाएंगे अंतिम कक्षा में लेकिन पहले उनको भी भक्ति करके अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा शुचम पूरे भूम बहवोपिजोगिदर्पिते हाखिल कर्म लबा विबुद भक्त कथोपनीत दस चौदह पांच सत्युग वगैरह में हजारों जोगी हुए और जब माया को नहीं पार कर सके तो श्री कृष्ण की भक्ति करने आए उनके शरणावत होकर उनसे माया की निवृत्ति की भिक्षा मांगे तपस्विनो दान मनस्विन मंत्रिदा क्षेम न बिंद विना यस्म तस्मै श्रभसे नमो नमः भूचार चार भागवत कितने ही बड़ा तपस्वी तो हो योगी हो ज्ञानी हो कर्मी हो अगर श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता तो पतन अवश्य होगा माया दर्द बचेगी उसको बच नहीं सकता कोई उद्धव ने कहा था भगवान से महाराज योग हमारे लिए असंभव है क्योंकि उसमें पहले ही शर्त है मन को शुद्ध करके आना मेरे पास आजकल जितने योगी हैं इनसे पूछो तुमने मन शुद्ध करने के लिए अपने अनुयायियों से कहा उनने किया पहले ही पहुंच गए आसन प्राणायाम में शौच संतोष तपस्वाध्यायर प्रणिधानी नियमा ये पतंजलि सूत्र है पहले नियम उसके बाद आसन उद्धव रहे हमसे नहीं होगा योग महाराज बड़े बड़े नहीं कर सके योग तो उन लोगों ने क्या किया अथात आनंद दुघम पदाम हंसा श्रयर नरबिंद लोचन सुखम नु विश्वे सर योग कर्म भी वन मी माया बड़े बड़े योगीश्वरों ने देख लिया कि उधर खतरनाक है जाना फिर भी माया निवृत्ति नहीं होगी अष्टांग योग के बाद भी तो वे लोग श्री कृष्ण की भक्ति करने आ गए ये सीधा सा मार्ग है कोई नियम नहीं शर्त नहीं सर्वधर्म बहिर्भूत सर्व, बहिर सर्व पापरत मुख्यते नात्र संदेहा सात पाप किए हो अरे पाप क्या करेगा कोई हरेर नाम नष्ट या शक्ति पाप निर्हरणे दुज कर तुम समर्थो न पात कम पात की नगवान के नाम में इतनी शक्ति है पाप नष्ट करने की कि पापी की पाप करने की शक्ति नहीं है कि वो इतना पाप कर सके अरे एक, एक कमरे में कमरे में कमरे में पचास कमरे के में कमरा बना दो इतना अंधेरा कर दो एक बल्ब लगा दो छोटा सा ह गया अंधेरा राम भक्ति चिंता मणि सुंदर जहां रख दो प्रकाश परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं तह चाहती एक मिच्छता मकुतो भयम योगिना नृप निर्णीत हरेरना कीतन दो ग्यारह बड़े बड़े योगी योगींद्र मुनी ने जब योग के मार्ग में अनेक कष्ट देखा साथ श्री कृष्ण भक्ति करने आ गए ब्रह्मा से बड़ा कौन योगी होगा शंकर से बड़ा कौन योगी होगा समाधि लगाने वाला जैसे ही रामावतार होता है भगवान शंकर चले कैलाश से दर्शन करने छोड़ छाड़ के समाधि योगी योगी का श्री कृष्ण का अवतार हुआ भागे शंकर जी कैलाश से ब्रह्मा भागे गर्भ में ही आए तो सब आकर के करते हैं तू वे भगवान सात शक्तियों के अध्यक्ष हैं ब्रह्म भी उनके आधीन है परमात्मा भी आधीन है उनकी जितनी भी शक्तियां हैं उनमें प्रमुख है पराशक्ति जीव शक्ति माया शक्ति तो पराशक्ति युक्त भगवान के जो अंश हैं, वो सब भगवान है अवतार हैं उनके सब भगवान शंकर आदि हैं ये लोग स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं और जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश दो प्रकार के हैं एक सदा से मायातीत हैं, मायातीत ये जो पराशक्ति युक्त हैं, ये सब मायाधीश हैं। और जो जीव शक्ति विशिष्ट अनंत जीव मायातीत हैं। और एक विभाग है जो अनाधिकाल से अनंत जीव मायाधीन है हम लोग जो ये प्रश्न हल करने चले हैं मैं कौन मेरा कौन ये मायाधीन है सदा से एक दिन हुए ऐसा नहीं लेकिन सदा मायाधीन रहेंगे ऐसा नहीं अगर इस रोग का इलाज कर ले तो रोग से मुक्त हो सकते हैं क्योंकि ये बाहर का आया हुआ रोग है नेचुरल नहीं है इसे आगंतुक कहते हैं इसीलिए भगवान ने गीता में कहा दैवी मम माया में ताम तरंती जो मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसकी माया को हटा दूंगा और ऐसा नहीं है कि फिर आ जाएगी ना ना एक बार गई तो गई सदा पश्चंत सूर्य वेद कह रहा है फिर ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार नहीं हो सकता प्रकाश पर अंधकार का अधिकार नहीं हो सकता आनंद पर दुख का अधिकार नहीं हो सकता क्योंकि भगवान पर माया का अधिकार नहीं हो सकता कई बदले स्थित आत्मनि एक साथे मोया दो पांच तेरा मायापरुक्भिमुखे च विलज्जमाना दो सात सैतालीस ये माया भगवान के सामने नहीं जा सकती युद्ध क्या करेगी और विजय क्या प्राप्त करेगी गीता कहती है मैंने गीता नहीं सुनाया कई दिन से लोग हमसे कह रहे हैं गीता भी तो सुनाइए संसार में हमारे बहुत से लोग गीता के ही प्रेमी हैं बात। और कुछ भागवत के ही प्रेमी हैं और कुछ रामायण के ही हैं क्या करें हम किन किन को खुश करें अच्छा गीता सुन लीजिए गीता में भगवान ने एक जगह कहा है कि मैं बड़ा सरल हूं बड़ा सरल हूँ अनन्न चेता सततम माम स्मरती नित्य हम सुलभ सुलभ सुलभा पार्थ नित्य युक्त आठ चौदह जो निरंतर मेरा स्मरण करे मैं उसको मिल जाता हूं बताओ तो, कितना सरल है स्मरण मन सत्य है पैसा नहीं लगना है उसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं सुंदरता की जरूरत नहीं ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य से मतलब नहीं स्मरण संसार में ज़्यादा स्मरण करते हैं कुत्ते बिल्ली गधे भी सबके मन है गीता ने केवल एक जगह कहा है मैं कर्मियों का ज्ञानियों का तपस्वियों का योगियों का ठेका नहीं लेता अपना वो करें चले गिरे पड़े मरे लेकिन क्षिप्रम भवती धर्म आत्मा शांतिम निगछति कौन ते प्रति जानी ही न में भक्त अर्जुन मैं चैलेंज करता हूं मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता भागवत भी कहती है आरोह्य कृत परम पदम तथा पतन अंतिम कक्षा में जाकर ज्ञानी का पतन होता है लेकिन तथा न थे माधवता क्वित भ्रश्य मार्ग त्वी बदह भी निर्भया तुम उनके पीछे पीछे रहते हो उनकी रक्षा करते हो वेदों में कहा गया प्रवृत् दुविधा प्रोक्ता मार्जारी जैव बानरी दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है एक बंदर की एक बिल्ली की बंदर की प्रकृति का मतलब प्रवृत्ति का मतलब क्या बंदर का बच्चा बंदर को स्वयं पकड़ता है अपनी मां को मां नहीं पकड़ती अब वो जंप करते समय गिर जाए मर जाए भले ही मरा करे उसकी माँ नहीं पकड़ती लेकिन बिल्ली की माँ अपने बच्चों को अपने मुंह से पकड़ के ले जाती है जहां कहीं जाती है इसलिए वो बच्चा नहीं गिर सकता अब वो तो संसारी है बिल्ली फिल्ली गिर भी जाए भगवान रूपी माँ जब जीव को पकड़ेगा तो कैसे गिरेगा भला भागवत में भी कहा गीता की तरह प्रहलाद ने तिप्रयासो सुर बाल का हरे अरे क्या प्रयास है भक्ति में कौ प्रयासो सुर का हरे अरे वो अंदर बैठा है छिद्रवत सपा अंदर बैठा है चार कदम नहीं जाना आंख खोलने की जरूरत नहीं कान लगाने की जरूरत नहीं बस मान लो अंदर बैठा है बात मिल जाए सेठ परसेंट पर मान लो ना नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे चप्पल खाओगे हाँ खाएंगे <laughs> अनाद काल से अनंत जन्म बीत गए बड़े बड़े भगवान के अवतार मिले बड़े बड़े जगत गुरुओं के बाप मिले हा हा ठीक है आप लोग ठीक बोल रहे हैं लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं <laughs> रामायण में भी लिख दिया कहा वो भक्ति पथ कवन प्रयासा योग न जप तप मख उपवासा राम ही सुमरी गाय बस स्मरण करना है कोई साधन नहीं है कोई कहे ये तो कठिन है अरे मन से स्मरण करना कौन नहीं जानता अपनी माँ को बाप को बेटे को सब स्मरण करते हैं अपने शरीर को तो करते हैं सबको मालूम है जहा सुख मानते हैं वहां मन का अटैचमेंट करते हैं अब असली जगह जहां सुख है उसको मान लो वहा अटैचमेंट हो जाए गीता कहती है पुरुष पर भक्त स्वयं वो भगवान श्री कृष्ण केवल अनन्य भक्ति से ही मिलेंगे आठ बाईस अन्य चिंतन तो मे जना परसते योगेम वहाम्यहम नौ बाइस जो निरंतर मेरा स्मरण करते हैं उनका मैं ठेका लेता हूं उनके भीतर बैठा तो हू ही उनको जो नहीं मिला है देता हूं जो मिला है रक्षा करता और मुझे कुछ चाहिए नहीं गरीब लोग कहे पैसा नहीं है अरे पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्तिया प्रयह भक्ति पर नाम प्रयता पत्ता फूल पानी कुछ दे दो भक्ति से दो प्यार से दो बस एक शर्त है हमारी क्या दो ये नहीं भक्ति से दो करोशी यजुशी ददाश तपस्य तत्कुरु स्वर्पणम नौ सत्ताईस जो कर्म करो मुझको आप अर्पित कर दो फिर तुमको बंधन नहीं होगा लेकिन ऐसा है ध्यान दो सब लोग क्यों जी जो कर्म करें सब भगवान को अर्पित कर दे तो पाप भी कर दे तो छुट्टी मिल जाए पाप करो फिर क्या पाप करो पाप करने के बाद कह दो मैंने जितने पाप किए दिन भर में श्री कृष्ण अर्पण एक बात का ध्यान रखो कलपते जो भगवान को अर्पित करोगे तो अनंत गुना होकर वो तुमको मिलेगा तो अगर पाप अर्पित करोगे तो ऐसे ही अनंत है और अनंत गुना होके उसका फल मिलेगा तो पाप नहीं अर्पित करना अच्छे कर्म का अहंकार होता है ना हम लोगों को हा दिन भर कीर्तन किया आज आ, आज हमने ऐसा किया गुरु की आज्ञा का पालन किया ए हंकार न हो इसके लिए कहा जा रहा है अर्पित कर दो जो कुछ किया महाराज आपकी कृपा से किया वरना मैं एक बार राधे न बोलता आप जितने बैठे हैं सब लोग अकेले में सोचें अगर ये कृपालु न मिला होता तो हम लोग न जानते कौन है राधे कौन है श्याम और क्या है भक्ति और क्या है ज्ञान और क्या होता है दान बस मम्मी डेडी बीबी पति बच्चे नाती पोते मार गए यही करते रहते तो भगवान और गुरु की कृपा से ही तो हम भगवान की ओर चार कदम रखते हैं और इसी प्रकार रखते रखते रखते रखते दस बीस पचास जन्म अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो गीता कहती है अपचेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग साधुरे सम्यक हिसा अगर प्रारब्ध के कारण कोई अत्यंत दुराचारी हो गया हो और वो एक दिन निश्चय कर ले हा मैंने पाप किया इतना तो जैसे अजामिल उसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लिया उसने इतना बड़ा पाप आत्मा वैसे ही हर एक भगवत प्राप्ति कर सकता है सुदुराचारा माने अत्यंत दुराचारी नौ तीस समोहम सर्वभूतेशु न मे देश प्रिय अर्जुन मेरा कोई न दोस्त है न दुश्मन है अरे मेरा कोई है ही नहीं Now, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है मैं उसकी भक्ति करता हूं ये प्रबदान तथा मैं हम चार ग्यारह गीता जो जितनी भक्ति करता है जिस भाव से करता है मैं भी उससे उसी भाव से उतनी ही लिमिट में भक्ति करता हूं अब कोई सोचे भगवान मुझसे कितना प्यार करते हैं जितना मैं करता हूं मैं तो बहुत कम करता हूं तू तो वो भी बहुत कम करते होंगे बो अगर हम उनके बिना रह न सके इतना प्यार करें तो वो भी मेरे बिना नहीं रह सकेंगे नंगे पाव भाग कर आएंगे गीता कहती है पार्थ ये कोई पाप आत्मा हो जो मेरे शरणागत हो जाता है मेरी भक्ति करता है मैं उसका ठेका लेता हूँ नौ बत्तीस ये तो सर्वाणी कर्माण मैं सन मरा अन्य नोगेन माम ध्यान तो उपाशते समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भिरात पार्थो मैया बेश बारह छे बारह सात जो मेरी भक्ति करता है उसका मैं ठेका लेता हूँ समुदरता जिसका भगवान ठेका लेंगे उसमें कौन गड़बड़ करेगा तमाम समझाते समझाते जब अर्जुन सिर तो हिलावे मन ना हिले तो भगवान ने कहा गधे सुन अंतिम बात सर्वगुहत तमम भूजा चुन में परमम बचा मेरा सखा है ना इसलिए बड़ी प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट बात बताने जा रहा हूं एक होता है गुह्य माने प्राइवेट और एक गुह्यतर होता है प्राइवेट में प्राइवेट एक होता है गुह्यतम सबसे प्राइवेट और एक होता है सर्व गुह्यतम भूयाद हो गई इतनी प्राइवेट बात है, अरे अभी अभी तो अर्जुन से कहा तमेव शरण गच्छो सर्वभावे न भारत उस भगवान की शरण में जा तो तत्प्रसादा पराम शांतिम स्थानं प्राप्त शाश्वतम अठारह बासठ हम्म अभी नहीं समझ में आया उसकी शरण में कह रहे हैं उसकी तम अच्छा आप सुन मन मना भो मद भक्त हो मत, मत जा माम नमस्कुरु इसके पहले वाला अठारह चौसठ ये अठारह पैसठ मेरा निरंतर स्मरण कर और कुछ मत कर वही बात स्मरण कर स्मरण कर अरे पाप लगेगा ना सर्वधर्मान परित्यज मामे कम शरण अरे धर्म वर्म छोड़ धर्म होगा पाप होगा जो पहले अध्याय में कह रहा है हमको उपदेश दे रहा है और गुरु भी कहता है हमको अरे देख गधे तू मेरी शरण में आ जा तो जो मेरी शरण में आ जाता है उसके धर्म छोड़ने के पाप वगैरह सब मैं माफ कर देता हूं और उतना ही नहीं अनंत जन्म के पाप भी माफ कर देता हूं लेकिन एक मेरी शरण में आवे और सेंट परसेंट आवे कुछ तेरी कुछ मेरी ये नहीं चलेगा माम एकम शरणम ब्रज अच्छा आप माफ कर देंगे पाप को पहले क्यों नहीं बताया इतना लंबा लेक्चर दिया गीता की अब कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ पहले तो कह रहे हैं चक्ता में हो उसकी शरण में जाओ मैं उसको जानू न पहचानू उसकी शरण में आप कह रहे हैं मेरी शरण में आ जा मैं सब पापों को माफ कर दूंगा अरे यही महाभारत का पाप नहीं अनंत जन्मों के पाप मैं सोचा सोच मत इस श्लोक की व्याख्या में शंकराचार्य ने कहा बड़ा मजाक ये कर्म सन्यास बता रहा है गीता वो सन्यासी थे तो भगवान ने सन्यास का उपदेश दिया है उन्हीं के यानी अनुजाई मधुसूदन ने कहा हमारे गुरुजी ने ये गलत कहा है। सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब सन्यास धर्म भी छोड़ो सन्यासी थे ना वो शंकराचार्य तो कहते हैं कि सन्यास होने के लिए उपदेश है सारी गीता का तो मधुसूदन कहते हैं कि एक बात बताओ गुरुजी कि अगर सन्यास के लिए उपदेश होता तो अर्जुन तो पहले ही सन्यासी बन रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा न जो तिगो बिंदो मुकवा तूषण कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा दो नाव सन्यासी हो गया तो उसी समय श्री ने कह देते ठीक है ठीक है चलो हम लोग चलते हैं अब अपने अपने घर जा सन्यासी बन जा इतना सारा गीता का लेक्चर दिया सन्यासी बनने के लिए और फिर हुआ क्या आखिर में अर्जुन से पूछा अंत में गीता के कच्चिद प्रन धनंजय तेरा ज्ञान गया अरे अरे समझ में आई बात अठारह बहत्तर तो अठारह तिहत्तर में अर्जुन बोला नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान समझ गए महाराज समझ गए अब आप जो कहेंगे करेंगे हमारे बाप भी सामने खड़े होंगे तो हम धनुष्माण से मार देंगे उनको अरे जब पाप का ठेका आप ले रहे हैं तो हमें क्या डर पड़ा हुआ है तो ये सन्यासी बनने का है? अरे ये तो युद्ध कराया बाकायदा कर्म योग है तो इस प्रकार गीता का एंड होता है शरणागति पर सात कर्म धर्म योग ज्ञान तपस्या छोड़कर केवल श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान कर निष्काम भाव से निरंतर अनन्य भाव से भक्ति करना लेकिन भक्ति दो प्रकार की होती है एक की जाती है एक मिलती है ये रहस्य बाकी है कल बताएंगे बोलिए लाडली लाल की